धि प्रकाशित हो गाव न गौ के समान से ही अथवा मरिया सो ओके मनुष्य मनुष्य अपने घर में आनंदित होता है अथवा जैसे पशु गौ आदि हरे चारे के खेत में घास में वैसे ही आप हमारे हृदय में प्रसन्न होइए हमारे कौन सा हरी हरी घास दूब है जिसमें जिसमे यहाँ पर केवल जो दिया है ना दृष्टांत मतलब है कि अपने विषय को पाना गाय को हरी घास सबसे अच्छी धूप लगती है और ही व्यक्ति को अपने घर में सबसे अच्छा लगता है यह है वो उसके अनुकूल है अच्छा लगता है हृदय भी ईश्वर को अच्छा यदि लगता है तो यही उसका क्या है हमारे हृदय में रमण करना कब लगेगा हमको चीज अच्छी कब लगती है जब हमारे अनुकूल होती है हमारी इच्छा के हमारी अपेक्षा के अनुकूल जो वस्तु होती है अच्छी लगती है तो ऐसे ही अब ईश्वर की इच्छा के अनुकूल जो हमारा हृदय होगा हृदय से मतलब यहाँ क्या है ज्ञान है हमारा ज्ञान है ना इसमें क्या है ईश्वर का अभाव है यानी जहाँ नहीं लग रहा है ना कोई चीज हमको लगती है ये वस्तु है अनुभूति में होती है ना तो अनुभूति वही हृदय है अनुभूति ही ये ज्ञान ही हृदय है स्थान तो केवल ऐसे ही है उसका उपलक्षण है ईश्वर और पदार्थों में ईश्वर को करना क्या है ईश्वर है को ऐसा है जो ईश्वर को अच्छा लगता है जो ईश्वर को अच्छा नहीं लगता है लगता है ऐसे ईश्वर को भी लगता है जाते हैं ना दुख से वो दबता नहीं है बस तो पीड़ित नहीं होता है वो हम पीड़ित हो जाते हैं लेकिन बुरा तो उसको भी लगता है तमोगुण का स्वभाव क्या है ये ना दोष है वो तो ईश्वर को अच्छा लगेगा क्या वो अच्छा तो नहीं अपना गुण तो छोड़ता नहीं है चाहे तमो गुण है रजोगुण है अपना गुण तो छोड़ने वाला है नहीं ये और नहीं के लिए अच्छा नहीं है ज्ञान का विरोधी है ये तमो गुण जो है, होता है। तो ईश्वर को ज्ञान चाहिए या नहीं चाहिए चाहिए ना यानी ज्ञान अच्छा होता है ये तो मानेगा ना वो भी तो एक को यदि अच्छा मान लिया तो उसका जो विरोधी है उसको तो बुरा मानना ही पड़ेगा से नहीं मान रहा है अच्छा बुरा वो अपनी अपेक्षा से मानते हैं ना हमारे लिए तमो का परस्पर प्रतिद्वंदिता है वो तो वस्तु की दृष्टि से देखता है जैसे आप कहीं रास्ते में चल रहे हैं, तो एक जगह कीचड़ है और एक जगह साफ है आपको केवल निकलना है वहां से और किसी व्यक्ति को वहां रहना है तो आपको तो थोड़े काल के लिए लग रहा है ना वो बुराए है वहां लेकिन जिसको वहां रहना ही होगा उसको तो बहुत भयंकर लगेगा बुरा हो हम केवल उसकी अपेक्षा से लग रहा है कैसे रहता है यहां पर हमारे लिए कुछ नहीं है वो हमको दुख नहीं देता है वो विषय पर हम उसके लिए सोचते हैं कैसे रहता है यह वहां पर हमको दुख होता है है ना दोनों में इस तरह के दुख में तो ये सापेक्ष दुख है हम दूसरे की दृष्टि से केवल आकलन कर रहे हैं ऐसे ही ईश्वर केवल अन्य गुणों की अपेक्षा से उसको बुरा मानेगा बिगड़ते हैं दुष्ट होते हैं जीवात्मा जो दुष्ट होते है वो किसके कारण होता है गुणों के कारण ही होता है ना और ईश्वर चाहता है नहीं है कि ये दुष्ट हो जाए जाएगा ना कि जीवात्मा कोई खराब हो जाए लेकिन खराब होना पड़ता है इसको तय इसके कारण बेचारा मारा जाता है ये तो इसकी अपेक्षा यदि करेगा यानी ईश्वर यदि ये मानता है कि मैं जीवात्मा ठीक रहे तो उसको मानना पड़ेगा कि ये बेचारा इससे दुखी होता है ये यानी वो ठीक नहीं है इस सापेक्ष दृष्टि से ईश्वर के लिए भी अच्छाई बुराई होती है जितने भी अधर्म है जितने भी पाप है उसको बुरा मानता है वो पूरा ईश्वर भी मानता है ऐसा नहीं है कि अच्छा बुरा नहीं मानता है वो नहीं है ये, ये अच्छा है और ये बुरा है तो ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर को भी लगता है लेकिन अंतर इतना ही है एक तो कीचड़ में हमको रहना पड़े और एक कीचड़ के दूर दूर से केवल दिख जाए वो रहना नहीं पड़ता शीशे के भीतर से हम देख रहे हैं समझो इस तरह की स्थिति है मन हो जाता है उसको बाधित नहीं होता है तो जितने भी प्राकृतिक गुण है या किसी के भी गुण है ईश्वर के विरुद्ध दुख है तमोगुण है या ज्ञान आदि जो भी है ईश्वर कभी बाधित नहीं होता है जैसे कि ये नाखून है इसके ऊपर सुई का नोक रखो और यहाँ पर सुई का नोक रखो आएगा ना नोक तो वही है दबाव उतना ही डालेगा यहाँ आपको दुख नहीं होगा वो अपना गुण स्वभाव उतना ही लागू कर रहा है नोक यहाँ तो वो दबा देता है यहाँ नहीं दबा पाता है वो हमारे ऊपर तो कर देता है पत्थर पर कुछ नहीं करता वो लेकिन दबाव उतना ही डालता है ये पत्थर का इतना बल है कि उसको दबने नहीं देता है लेकिन दब सुई छोड़ती नहीं है वो अपना दबाव डालती है वैसे तो ये तमोगुण जो भी है जितने भी गुण है ईश्वर के ऊपर दबाव तो डालेंगे ये दुख भी ईश्वर को पीछा नहीं छोड़ेगा वो लगता है उसके ऊपर लेकिन उसका जो अपना है ना धर्म विरोधी रोकने की जो क्षमता है ईश्वर में वो जैसे वैसे ये जैसे पत्थर रोई सुई को उस चुभने नहीं देगा कभी भी नहीं चिपकने देता है अपने से हम चिपक जाते हमको नहीं हमको पकड़ लेता है हम चारों तरफ से घिर जाते हैं इसमें तो है। बता रहा हूं ना कि किस रूप में तत्व तो कैसा है वो गुणातीत का मतलब जैसे रुई ये सुई, पत्थर के ऊपर आप चुभंगे तो नहीं चुभेगी ना उसमें लेकिन सुई बल तो लगा रही है ना चुभाने के लिए चुभने के लिए ये भी सुई घुसना चाहेगी ना पर घुस नहीं सकती उसमें यहाँ तो घुस जाएगी चमड़े में या कोई भी कोमल चीज है उसमें सुई घुस जाती है पत्थर में नहीं घुसती है लेकिन दबाव तो पड़ता है ना दोनों पर उसका एक है रोकने वाले की सामर्थ्य इतनी है कि उसको नहीं घुसने देता ऐसे ही ईश्वर के अंदर इतना अधिक जान बल है कि ये उसको कुछ नहीं कर पाते हैं, रोक लेता है सब उसके सामने ये प्रभाव नहीं कर पाते हैं बस लेकिन गुण हट नहीं जाएंगे गुण तो अपना रहेगा ही वो क्षमता उसके अंदर बहुत अधिक है हमारे पास भी ना कुछ तो सहन करते ना हम भी जैसे अभी ठंड है तो वो अभी सहन कर रहे हैं ना इसको यही बढ़ जाएगी जनवरी में बहुत अधिक तो कॉपेंगे फिर ठंड वही है लेकिन उसमें क्या होगी अपने शरीर की जो शक्ति है क्षमता है वो इसके बराबर नहीं हो पाएगी नहीं होगी तो दब जाएंगे अब अभी हमारी क्षमता अधिक है गुण वही है दबाव पड़ रहा है उसका पर अभी हम दब नहीं रहे ऐसे ही दबाव ईश्वर पर पड़ेगा इसका सुख दुख का भी लेकिन वेगा नहीं इससे उसके पास विरोधी गुण जो है ना बहुत अधिक है अपना आनंद इतना अधिक है कि इससे कई गुना होता है वो ऐसे ज्ञान में बल भी है जो कुछ भी है सारा कुछ है तो इस तरह से समझो उसके ऊपर न के बराबर प्रभाव पड़ता है पड़ता नहीं है तत्व की दृष्टि से निषेध नहीं होगा व्यवहारिक नहीं होगा कुछ भी क्योंकि किसी के भी जो गुण है ईश्वर को जात नहीं हो ऐसा कैसे होगा और ज्ञात जो होगा वो उसी स्वरूप में ही तो होगा ना सारज पता है हाँ किसको कितना दुख होता है ये भी पता है उसको क्योंकि दंड देता है तो जान समझ के ही देता है ना इसको कितना दुख भोग सकता है ये तो अगर उसकी तोल नहीं पता हो तो कम अधिक दे देगा वो तो मर जाएगा उसको पता नहीं चलेगा तो हमको जिसको अनुभव नहीं होता है हम तो दबा देते हैं ना उसको कुछ पता नहीं चलता है ऐसे वो इतना अधिक दुख देगा उसको पता ही नहीं चलेगा क्या होता है दुख दुख किसी को भी कितना ढकेल देगा इसलिए उसको का पूरा पता होता है कितना दुख सुख दुख हो सकता है ये तो उसकी अनुभूतियां होती है उसको उसी के अनुसार फिर दूसरे को दंड देता है तो ये नहीं कह सकते कि सुख दुख का अनुभव नहीं करता वो सुख दुख का अनुभव ईश्वर को भी होगा लेकिन जिस दुख से जैसे हम बाधित हो जाते हैं हमारे दूसरे बाधित होने का मतलब है हमारी बुद्धि अब दूसरे विषय में नहीं लगती है तो दुख होता है कि हो रहा होता है पर बुद्धि हमारी विचलित नहीं हो रही है अभी विषय से हम चाहे जो कुछ भी सोच सकते हैं विचार सकते हैं हाँ है ना जिसका जो स्वभाव है वो अपना काम करेगा अपनी सत्ता है तमोगुण की अपनी सत्ता भी है उसको ईश्वर मिटा नहीं सकता है आएगा उसको क्या उसको उसको, नहीं नहीं मिटा सकता, नहीं कर सकता नष्ट कर तो वहां जाकर के तो वो भी हाथ खड़ा करेगा ना उससे आगे कुछ कर ही नहीं सकता ईश्वर तो एक दृष्टि तो वो तो बराबर हो गया वो भी कुछ नहीं कर सकता ईश्वर उसको को नष्ट नहीं कर सकता आप कुछ नहीं कह सकते हैं उसको तो बराबर मानना पड़ेगा ना तो उस स्तर में एक स्थान में जाकर के एक स्थिति में जाकर के, के भी हाथ में नहीं होती चीजें वो स्वतंत्र है लेकिन कि जो व्यवहारिक प्रभाव पड़ता है ना उसका गिनती उसकी होगी जैसे बहुत बलवान व्यक्ति है जैसे भारी आप बड़े हैं ना आपके ऊपर 100 ग्राम रख दिया जाए यहाँ सिर पे रख लो कहीं पे रख लो तो आप दूसरे काम करने में कोई बाधा नहीं होगी ना पर इसका ये तो नहीं है भार नहीं है उसका पड़ा हुआ हमारे पर भार तो पड़ ही रहा है लेकिन क्या है हम बाधित क्यों नहीं हो रहे कि दूसरे काम करने में हमें कोई बाधा नहीं है दूसरे काम हम कर रहे हैं इसको ही कहते हैं हम बाधित नहीं वैसे बाधित है उससे उसका भार तो पड़ ही रहा है पर वो हमारे लिए कोई वो महत्व नहीं रखता है क्योंकि दूसरा काम हमारा रुकता ही नहीं है जब इसके कारण हमारा दूसरा काम रुकने लगे उसको कहते हैं हम बाधित हो रहे हैं कोई भी व्यक्ति होता है ना सामने खड़ा होता है कुछ नहीं बोलता है तो कुछ नहीं अंतर पड़ता है लेकिन वो कहता है नहीं मजा सुनो इधर काम अपना हम करना चाहते हैं वो कहता है मेरी सुनो अब वहां से बाधा होने लगती है उसके कारण हम जो काम चाहिए करना हमको इच्छा है उसको नहीं कर पाते हैं नाम बाधा है है। तो उसका दबाव मात्र नहीं है प्रतंत्रता जो इच्छाएं कामनाएं जब रुकती है उसके कारण उसको कहते हैं प्रतंत्रता दबाव तो ऐसा ईश्वर का नहीं होता है उसकी कोई भी कामना इच्छा क्रिया किसी दूसरे के कारण नहीं रुक सकती है बाधित नहीं होगा दुखी नहीं होगा वो समा रहेगा उसको भी उसके अंदर ये सारे कचरे कहाँ हैं, ईश्वर की है ना तो उसको अच्छा थोड़े लगेगा कचरा किसको अच्छा लगता है किसी को नहीं अच्छा लगता है तो ईश्वर को क्यों अच्छा लगेगा ये अंतर इतना ही है कि हमारे पास भी कचरा अभी है लेकिन क्या है बाधा नहीं है उससे ये कचरा जब बाहर आ जाता है शरीर का पसीना सौुसम का जो भी है अंदर है ना अभी भी पर अभी अंतर नहीं रहा है ना। ये जब बाहर आएगा तो अंतर पड़ेगा चीज वही है अंतर नहीं पड़ रहा है ना। है तो वस्तु एक जगह एक जगह हमारे ज्ञान में आ जाती है तो बाधा करने लगती है अभी ज्ञान में नहीं है तो बाधा नहीं कर रही है तो ईश्वर को तो सदैव ज्ञान में भी रहता है ना तो उसको सब है उसके विरुद्ध तमो गुण का ज्ञान के विरुद्ध स्वभाव है इसलिए बाधा तो रहेगी लेकिन बाधा तो इसलिए नहीं होगी उसको कहेंगे कि दूसरे काम अब नहीं हमारे बन रहे हैं इससे कुछ नहीं अंतर पड़ता है रहो अपना ठीक है जैसे हो तो ईश्वर के अंदर जितने भी विरोधी पदार्थ है अधर्म है सारा कुछ इतने लोग हैं जो पाप करते हैं दिन रात अच्छा लगता है क्या ईश्वर को हम जितनी बुराई करते हैं मन में कितनी सारी सोचते रहते हैं ईश्वर का यही बुरा लगना है जब तक हमारे अंदर तमोगुण हृदय में प्रबल है तो बुरा हम विचारेंगे ही बुरा सोचेंगे सब कुछ करेंगे तो यही स्थिति है जो कि ईश्वर को अच्छा नहीं लगेगा रमण करना नहीं होगा उसका इसे यहाँ तो एक यजकुंड है रखा हुआ तो इसका अर्थ उधर भी होगा ये थोड़े निकलता है ईश्वर भी है प्रकृति भी है जीव भी है इसे कैसे निकलेगा कि और एक ईश्वर है? है ये कैसे होगा उससे संबंधित कुछ तो क्रिया विचार करो ना उसने बांटा है ये सिद्ध होता है क्या ईश्वर को काम पर किसी ने लगा रखा है ये कहा सिद्ध है तंत्र है अपनी सत्ता में केवल हैं लेकिन वो चाहे कि मैं एक ही जगह में रहूं बैठा ऐसे नहीं रह सकते वो जब चाहे ईश्वर उठा के फेंकेगा उसको वहां से नहीं कर सकता है लेकिन एक जगह रहने नहीं देगा हाँ तो वो बाधित हुआ ना एक होता है जो कि हट सकता है वहां से एक नहीं हटता है तो हट नहीं सकता है कहीं नहीं जाएगा ये कुछ नहीं करेंगे लेकिन ईश्वर किसी को एक जगह रहने नहीं देगा चाहेगा वो तो कुछ नहीं अंतर पड़ रहा है ना और भी तो चीजें है ना हमको देखो अपनी सत्ता से कोई वो नहीं है नष्ट तो हम भी नहीं होते हैं नहीं होते हैं ना लेकिन सुख दुख से बाधित तो फिर भी हो रहे हैं ना तो नष्ट ना होने से अंतर नहीं केवल पड़ेगा सारा का सारा अंतर हमको अनुभूतियों पर पड़ रहा है हानि लाभ हमारे क्या है जितना हम जो दुख भोग रहे हैं यही केवल हानि है और कुछ हानि नहीं है अच्छा इस दुख भोगने से क्या हो जाएगा जीवात्मा का थोड़ा थोड़ा घिसेगा क्या हो नहीं घिसता है ना तो फिर भी हानि बोल रहे हैं ना इसको तो क्या है हानि वो? अनुभूति मात्र है वो ज्ञान का अंतर है बस इसके ही नाम हानि सत्ता होने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा आप अपनी सत्ता कैसी कितनी कर लो लेकिन दुख यदि हो रहा है तो वो ठीक नहीं कहेंगे आप तो ये त्याज्य है केवल ऐसे तो ही ईश्वर के लिए भी है वो भले ही उसका नष्ट नहीं कर पाएगा लेकिन उसके जो गुण हमको ज्ञात होने चाहिए या उन पदार्थों को सत्व को सत्व के साथ कर देता है ये सब काम ईश्वर करता रहेगा इसलिए अधीनता है उसकी वो चाहे पड़ा रहे हम एक जगह तो नहीं होगा उसको पकड़ लेगा ईश्वर पकड़ता ही है हमारे अभी यही हाल है हम चाहते है कि जन्म नहीं लें इसमें नहीं आना पड़े संसार में कभी क्या ऐसा या तो मुक्ति में जाओ या फिर शरीर में आओ तीसरा नहीं है कोई अवकाश नहीं आप कहेंगे छोड़ दो एक तरफ बस लेकिन नहीं छोड़ेगा वो भी बचता है इसका नाम प्रतंत्रता है ऐसी ईश्वर की स्थिति नहीं है को पता है, ने है हो, हो, कि उसको तमोगुण को निकाल नहीं सकता वो एक तरफ नहीं करेगा और अकेले एक से पदार्थ बनेगा नहीं कुछ दूसरी बात यह है कि इसका एक ज्ञान है ना कोई भी जो पदार्थ हमको जो बाधित कर रहा है वो एक काल तक करेगा और वो भी हमारी एक अपेक्षा से करता है अब दूसरी काम अपने पड़े हैं ना इसलिए इससे बाधा दिख रही है अगर दूसरे भी काम नहीं होते तो इससे भी कुछ नहीं अंतर होता सोना कब बुरा होता है जब दूसरे काम बिगड़ते हैं अब तो उतने देर के लिए काम ही नहीं तो सो जाओ क्या अंतर पड़ेगा तो ऐसी हमारी तो कामनाएं भयंकर बहुत सारी है उस कामनाओं के कारण इससे अवरोध होता है कामना नहीं होती तो कोई अंतर नहीं पड़ना था ईश्वर की कोई कामना नहीं है ऐसी जो कामना नहीं थी बाधा ही नहीं डालेंगे उसको तो उसको कोई अंतर नहीं पड़ेगा और हमसे जो कि नहीं हटा सकता इसलिए कि अकेले दो गुण हमको कुछ नहीं करा पाएंगे ये शरीर नहीं बनेगा क्योंकि अगर सतुगुण का ही बना देना तो फिर आप उसमें तो जाएंगे ही वहां जी जैसा होगी ये क्या है कचरे में हाथ डालते हैं ना छोड़ते तो नहीं है ना उसको भी किचड़ में जाता है कि नहीं सुअर शराब पीता है कि नहीं व्यक्ति बुरा काम जानबूझ के भी तो करते हैं ना ऐसी तो जीवातम फिर भी जी जैसा रह जाएगी वो कचरा उधर क्या चीज है वो घुसेगा जाके तो घुसना ही है तो पहले दे देता है लोग यहीं पर देता हूं कुछ मानने वाला नहीं है ये क्योंकि सारा ज्ञान होगा ही नहीं इसको अल्पज्य है ना सारा ज्ञान तो होता है नहीं जितने से संबंध बनता है उतना ही ज्ञान होता है इसको तो आधा ज्ञान तो हो ही जाएगा सत्यकुण के कारण दिख तो जाएगा वो पड़ा हुआ ढेर है तो दिखने के कारण रुकेगा नहीं ये फिर भी जाएगा वहां यानी अपेक्षा करेगा क्या है ये जानना होगा इसको और जानने के लिए समय चाहिए फिर स्थिरता चाहिए सत्ुगुण रजोगुण केवल स्थिर नहीं रह पाएंगे तमोगुण चाहिए स्थिरता के लिए आप सो नहीं सकते इसके बिना तमोगुण ना हो तो सो नहीं सकेंगे नहीं है तो शरीर इतना नहीं चलेगा तो ये पदार्थ भी इतने पृथ्वी बनी नहीं सकती बिना तमोगुण के तो क्या होता है आयु लंबी का मतलब कोई पदार्थ कितनी देर तक रह रहा है यानी टंकी में आपने पानी भर दिया और बहुत मोटे पाइप लगा दो तो जल्दी खाली हो जाएगा और छोटा पाइप कर दो उसका तो देर में खाली होगा वही वन पदार्थ तो उतने ही हैं और उसको निकलना है तो इस गति कम करो या तो या मात्रा कम करो उसकी तो वो समय बढ़ जाएगा उससे तो यही है इसमें जितने पदार्थ जाते हैं इस पदार्थों तो को निकलने की वो जो बांध दी है ना ग्रंथियाँ बना दी उसके आधार पर आयु इतना हो जाता है कम अधिक कितने जल्दी ये खाली हो जाते हैं इस शरीर में जो परमाणु बनते नए वो 100 साल में खाली होते हैं पूरे दूसरे के जो गायब हैं इसके बीच 25 साल में हो जाते हैं खाली तो उसकी आयु इतनी नहीं हो पाती है और है कुछ नहीं इसी की के स्थिति केवल है आयु परमाणुओं का जो है टिक सकता है बस है उसकी ऐसी बनी है स्थितियां लेकिन आप छिद्र नहीं बंद करेंगे तो निकल जाएगा ये उसको छिद्र बंद करना पड़ता है लेकिन फिर भी बहुत नहीं चलेगा ये ये इतनी बड़ी धरती कितने दिन जीती है पर टूट तो जाती है ना फिर मर जाती है भी तो ये गुणों का ऐसा ही स्वभाव है कितने दिन तो चलेंगे ना ये बल अलग हो जाएंगे और भी कारण होते हैं ब्रह्मचारी होता है लेकिन मानसिक रूप से उसको बहुत अधिक प्रतिकूलता सहन करनी पड़ रही है या अन्य कोई रोग हो गया है परिस्थितियां बहुत अधिक है पादित रहता है तो उसकी कारण हो सकता है उसकी आयु छीन हो जाएगी आंतरिक तत्व तो नहीं बन रहे हैं उससे शरीर ठीक होता हुआ भी जल्दी चला जाएगा एक आदमी को कोई चिंता ही नहीं है आराम से खाता पीता है, सोता है वो क्यों मरेगा जल्दी पड़े बहुत दिन तक जाएगा वो दूसरा कारण हुआ जड़ दे दिया गया ऐसे थोड़े मरे हैं वो। जार दिया गया है उनका शिष्य एक बौद्ध था वो शिष्य हो गया था उसने जड़ दे दिया उनको उसके कारण उनकी मृत्यु होगी वैसे नहीं होनी थी स्वामी देवानंद को जैसे हुआ बुद्ध को वैसे दिया था उनको भी जड़ दे दिया था सुअर का मांस खिला दिया था किसी ने बीमारों के मरे ये ऐसे नहीं मरे उसके शायद जहर युक्त मांस दे दिया था दोनों चीजें थी सुअर का भी मांस था और जहर भी था तो बुद्ध खाते थे वो तो। दे दिया गया था जबरदस्ती किसी अन्य साधन से इनमें भयंकर दर्द हुआ था बाद में मृत्यु तो नहीं हुई है इनकी जी का कुछ पता नहीं और कुछ कारण रहा हो कुछ होगा ऐसा नहीं होगा ऐसे नहीं मरता है आदमी होगा कहीं कारण आ ही जाएगा उसमें सामान्य रूप से ऐसे तो नहीं मरता है व्यक्ति निकाल के लिए है ना ये टीका हुआ तो टीकेगा पर मत कोई बाधा अचानक आएगी तो नहीं चलेगा चाहे कोई भी ब्रह्मचारी हो कुछ भी हो मरेगा हो ये तो शरीर से है ना मरना जी और ये सब तो गुण गुण की विशेषण है संयास आदि जो है ये गौण के नाम है गुणों के नाम है है, इसकी अपनी गतिविधि होती है वो मर्यादा पालन आचरण आदि है वो ब्रह्मचर्य का नाम नहीं है है, जी जैसे हमारे गुण होते हैं वैसे कर्म व्यवहार होते हैं और अनुकूलता प्रतुकूलता का ध्यान भी रखते हैं उसके आधार पर।, पर सारा नहीं रह पाता है संतुलन पूरा रहेगा तो जाएगा ठीक से असंतुलित हो जाता है कह रहा है कि हमारे हृदय में रमन करो तो रमन करने का मतलब है कि ईश्वर के जो अनुकूल गुण है वो हमारे हृदय में उत्पन्न होने चाहिए गुण जितना होगा यानी तत्व तो ज्ञान हम आदर्शों का व्यवहार करेंगे यम नियम का जो पालन करते हैं जो आचरण करते हैं और ईश्वर के प्रति सबसे बड़ी चीज है समर्पण ईश्वर पर निधान आया उसकी सबसे अधिक अनुकूलता है तो तो हमारे हृदय में अगर ये भाव हैं, हैं, ऐसे गुण है, तो इसको ईश्वर को अच्छा लगेगा ये। ही एक प्रकार से ईश्वर का रमन करना है और कोई अलग चीज नहीं उसकी कितनी जो भी मान्यताएं हैं ईश्वर की जिसको वो अच्छा कहता है उस कर्म को हम यदि करते हैं उसके बारे में हमारे अंदर विचार है ऐसी हमारी भावनाएं हैं क्योंकि ईश्वर जिसका उपदेश करता है करने के लिए या ईश्वर प्राप्ति के जो भी हमारे जान्दर्म है। ये सब हमारे चित में हैं तो ईश्वर हमारे चित्त में रमण कर रहा है और ये चीजें नहीं है तो रमण नहीं कर रहा है उसको अच्छा नहीं लगेगा इसकी एक स्थितियों में क्या होता है जब सत् प्रधान रहता है तो ज्ञान हमारा ठीक से काम करता है बुद्धि ठीक से काम करती है उचित अनुचित जो है उसको हम पकड़ लेते हैं और शत्रुगुण नहीं होता है रजोगुण होगा तो भी भागम भाग रहेगी इसी चीज को दौड़ दौड़ धूप रहती है गुण होता है तो कोई वस्तु तो समझ में ही नहीं आती है समय न आने के कारण और उल्टी आती है समझ में अच्छी चीज समझ में नहीं आती है पकड़ लेते हैं और जान नहीं होने चाहिए अब कोई उपलब्धि नहीं कर सकते जो गुण में फिर क्या होता है जब देखते हैं कि अरे ये चीज बहुत वो हो गया हमसे दूर हो गया और इसके बिना काम नहीं चलेगा तो अब दौड़ लगाते हैं पहले आदमी पढ़ता लिखता नहीं है इधर उधर खेल करता रहता है वही जब बड़ा हो जाता है तो सारे काम उसको दिखते हैं अब साधन नहीं है उसके पास तो अब वो फिर दिन रात भाग दौड़ लगाता है दिन रात एक कर देता है फिर फिर क्या होता है सारे उसके बिखर जाते हैं पूरे वो जल्दी मरता है फिर यानी पीछे इतने दिन तक तो घुमाता रहा अब उसको होश आया वो सोचता है आज ही पूर्ति कर लो इसकी तो आज ही जब पूर्ति करने लगता है तो फिर उसके संतुलन बिगड़ते है क्षमता तो है ही नहीं अब शरीर में और वो दिन रात एक कर रहा है तो अब तो हानि होगी ना उसकी तो ये क्या है रजोगुण के कारण हुआ सत्युगुण होगा तो वो वह विचारेगा ठीक है ये अपेक्षा तो है हमारी लेकिन पीछे साधन नहीं नहीं हो हो पाए संग्रहित तो तो तो एक तो हो नहीं पाएगा तो अब ऐसी स्थिति से हमको चलना है कि हमें कहीं और ना अधिक हानि हो जाए जितने साधन हमारे बचे हैं कहीं ये भी ना चला जाए तो ऐसे संतुलन बना करके करेगा वो चाहे योगाभ्यास है चाहे अध्ययन है चाहे बाहर के क्षेत्र में पुरुषार्थ है संतोष जो कहा गया है ना एक सभी क्षेत्रों में संतोष के लिए विधान किया गया यह चीज तो संतोष क्या है सामने हानि दिखती है इसके बिना मेरा काम नहीं होगा लेकिन फिर भी उसमें गिरने के लिए नहीं कहा है संतोष नहीं रखेगा तो आदमी लोभ करेगा फिर छल कपट फिर करेगा क्योंकि सीधे सीधे पूर्ति तो होगी नहीं उसकी और उसके बिना वो रह नहीं सकता वो अब सीधे नहीं मिलना है तो उल्टा ही मिलेगा ना वो तो तो अब उल्टा काम करेगा वो लेकिन अगर वो जान से सोचता है कि भाई पीछे अब तो हम चल चुके हैं इतना एक एकाएक अब नहीं होने वाला है तो ये तो हमको करना पड़ेगा उचित रूप में ही न्याय से ही तो न्याय से तो ठीक है जैसे होगा करेंगे इसको ये संतोष की स्थिति है तो ये ज्ञान रहता है तब काम करता है व्यवहार हो पाता है नहीं होने पर जो बच्चे हानि हो जाएगी ठीक काम करने से संतुलन बना लेते हैं रजोगुण में तमोगुण में संतुलन नहीं बनता है इसमें बाधा हो जाती है तो भी बना नहीं बना रहता है ये तीनों हर समय बदलते रहते हैं अधिकतम कर सकते हैं। हाँ अगर आपके पास ज्ञान ठीक है और साधन भी ठीक है तो तमोगुण को बहुत काल तक पकड़ सकते हैं। लेकिन फिर करते करते थक जाएगा ये शरीर अब सत्य नहीं टेकेगा उसको रजोगुण दबा लेगा तमोगुण दबाएगा उसको इसीलिए नींद आ जाएगी थक जाएंगे उसको द्रव्य हैं वो जैसे आप पढ़ रहे हो इसको नहीं वो ऐसे होता रहता है कि आपस में ही तीनों का स्वभाव विरोधी होता है आपस में लड़ते रहते हैं हर समय दबाव रहता है तीनों का तो दबाव होने पर एक तो होता है कि हम ज्ञान आदि से भी कुछ किसी को बल देते हैं, तो उस आधार पर वो टिकता है लेकिन टिकते हुए भी दूसरे का प्रभाव पड़ता रहता है हाँ, तो एक खिसकता रहता है वहां से और दूसरा वहां आता रहता है सामने तो खिसकते खिसकते थोड़ी जब बहुत दुर्बल होता है कम हो गया मतलब बराबरी से एकदम दबा लेगा वो, आकर के, वो अब वहां से खिसक जाएगा और वो खिसकेगा तो दूसरा उसको फिर दबाता रहता है ये भी पीछे से धकेलता रहता है जो अब हट रहा है ना सामने वो इधर धकेलना शुरू करेगा वो वो इसको धक्का मारेगा वो इसको धक्का मारेगा वो फिर आपस में धक्का धुक्का होता रहता है वहां टिक जाता है कुछ देर तक लेकिन हम पूरे टिका के नहीं क्योंकि दूसरा उसके सामने है ये भी कारण है कि केवल बुराइयों से काम नहीं चलता है आप केवल झूठ बोल के देखो बोल ही नहीं सकते सच तो बोलना ही पड़ेगा ना कितना झूठ बोलेंगे भोजन नहीं करूंगा मैं अब देखो क्या होगा कह दो कि मैं तो नहीं आ रहा हूं और चले जाओ फिर और दूसरी जगह सभी को कुछ हर चीज मना कर दो आज कुछ नहीं मुझे करना है कुछ तो करोगे ना स्नान तो करोगे भोजन तो करोगे नींद तो करोगे तो कुछ तो कुछ तो करना ही होगा आपको और आप कह ही नहीं सकते मैं कुछ नहीं करूंगा ऐसे आप किसी व्यक्ति से जो विरोधी है उसके सामने झूठ बोल देंगे लेकिन जो आपका अपना आदमी उसको क्या करेंगे? केवल झूठ से काम चलता नहीं है, हर काम सच से चलता है। ऐसे आ, आप पाप करना चाहेंगे कितना करेंगे दो चार पाप करने के बाद सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी आपकी तब तक बहुत कर ही नहीं सकते इसको चला ही नहीं सकते तो इसलिए आ, विवश होकर के करना पड़ता है इसको सच्चाई को धारण करना होता है उसके बिना नहीं चलेगा ये दुख से हम इतने पीड़ित होने लगते हैं कि अब हमको लगता है कि इसके बिना नहीं चलेगा काम तो व्रत लेते हैं ना फिर जाके अब मैं इसको छोड़ूंगा आपको दिख रहा है कि सुखाने वाला नहीं है इससे तो अब आपको पकड़ना ही पड़ेगा सच्चाई व्यवस्था है अपने दुख के कारण हम भी वसे अब बाधित होने लग गए अब वो ना गावा शब्द है और रू हो गया इसको रू के स्थान में फिर वही हसी च उत्तो हो गया उससे वो बन गया फिर विसर गए ना विसर्ग रू होता है ना वो अंतिम में तो विसर्जनीय हो जाता है लेकिन बाद में कुछ अगर आ जाए हस में से कोई हस में से कोई आ जाए तो उसको गावो हो गया इस तरह से संधि के कारण ऐसा है और यहाँ ना शब्द क्या है उपमा अर्थ में है निषेध में नहीं है गावो ना गौ के समान नहीं घास भी चरती हरी घास चरती है प्रसन्न रहती है वहां पर अपने अपने विषयों में है यहां जैसे सूर्य की किरणें इस पर बिछी हुई है, है है इसको प्रकाशित कर रही है वो, पादित नहीं है वो, नहीं ऐसे हम घर में रह रहे हैं, ठीक प्रकार से वहां रहते हैं तो मूल चीज ये है कि जैसे वहाँ प्रसन्नता होती है ऐसे ईश्वर को हमारे चित्त को देख करके अच्छा लगना चाहिए यानी हमारा चित्त ईश्वर के अनुकूल होना चाहिए तक अपने अंदर दोष हैं यानी संसार के प्रति राग है आकर्षण है सारा कुछ है तब तक ईश्वर रमण नहीं करेगा हम इन दुख दुखों में पड़े रहेंगे हम दुखी रहेंगे ईश्वर हमको अच्छा नहीं मानेगा तो अगर हम सुखी हो जाते हैं प्रसन्न हो जाते हैं अब ईश्वर का हमारे ऊपर फिर से कृपा शुरू हो जाएगी मंत्र जो है जप करने की उसमें है क्या है देखिए इसमें स्वतः यानी एक आंतरिक प्रवृत्ति इसके अंदर बहिर्मुखी नहीं है ये मंत्र बहिर्मुखी नहीं होगा अपने आप वहीं लगेगा अंतर्वृत्ति बनती इस मंत्र से तो जब के लिए ये मंत्र बहुत अच्छा है और उसके ऊपर फिर अपने अंदर विचार भी कर सकते हैं इसके आधार पर सारा विवेचन भी कर सकते हैं हमारे हृदय में कैसे अनुकूलता प्रति नहीं जाएगा मतलब अपने आप धारणा बनेगी न हृदय हृदय होने के कारण मना नहीं जाएगा इधर उधर तो जब के लिए ये मंत्र बहुत आगे से विवेचन करने का है बाकी काम तो सारा वही तत्व ज्ञान से होगा राग वैराग से ही होगा